सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं राजकुमार दाग की लिखी झलकी लॉटरी निर्देशक हैं ब्रिजेंद्र मोहन कोरा कागज़ था ये दिल मेरा <coughs> लिख लिया इस पर चेक लॉटरी का मेरा मतलब है कि लिख लिया इस पे नाम तेरा ना ना ना ना ना बाबू फकीर छान हमें किसने पुकारा अबे अब बाबू खानदानी फकील छ ये तो मुरारी की आवाज मालूम होती है अरे भाई आया बिन मुरली के मुरारी लाल आया आया। भाई आज बड़े मूड में हो खैरियत तो है बाबू फकीर चंद बाबू फकीर चंद नहीं राजा अमीर चंद कहो अब तुम एक क्लर्क से नहीं एक लखपति से बात कर रहे हो समझे लखपति से हाँ। हाँ। मगर मेरे ख्याल में तो अब अब तक तुम महज़ एक पति ही थे और शायद अब वो भी नहीं हो क्योंकि भाभी आजकल मैके गई आज कल कभी लॉटरी का नाम सुना लॉटरी का क्यों नहीं? हा, हा, हा, हा, देख रहे हो, हा, हा, हा, ये लॉटरी का टिकट है टिकट अच्छा, और पहले इनाम का हकदार होगा ये ये तुम्हारा दोस्त यूर इज मोस्ट ओबीडियंटली बाबू फकीर मगर इनाम निकलने से पहले ही तुम्हें इस कदर यकीन कैसे है कि पहला इनाम तुम्हारा ही होगा बाबू मुरारीलाल, तुम भी बिल्कुल गधे हो। हाँ, भाग्य के सितारे और जन्मपत्री का लिखा कभी गलत नहीं होते आज सुबह तो एक साधु ने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और सच पूछो तो रात को खाब में लक्ष्मी माता ने मुझे साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर कहा जाओ बच्चा एवरीथिंग विल बी ऑल राइट भाई अब तो मुझे सौ फीसदी यकीन आ गया है कि पहला इनाम तुम्हारा ही लिखा हाँ। और अब तुम तो इस नाचीस को फकीर चंद चंद सेठ अमीर ना चीज क्योंकि कुछ ही देर में मैं अपना नाम भी बदलने वाला हूँ समझे क्यों नहीं क्यों नहीं <laughs> अमीरी और गरीबी में फर्क तो होना ही चाहिए और फर्क को साकार करने के लिए मैं बहुत जल्द बहुत कुछ करने वाला हूँ समझे उस किराए के फटीचर मकान की जगह 500 गज की मॉडर्न कोठी होगी उसमें माइका का, का फर्नीचर होगा इम्पोर्टेड पर्दे होंगे दरवाजे पर बुलडॉग होगा और चौकीदार होगा गैराज में कार होगी क्लब में गर्ल फ्रेंड होंगी और बैंक में डिपॉजिट होगा न कमाने की फिक्र होगी, ना रोजगार का मसला होगा और, और कभी कभी मुझे भी उधार मिल जाएगा हाँ। उधार भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने आप मुलाजिम रख लूंगा समझे तुम्हारी मुलाजमत ए, मेरा मतलब नौ... है तुम्हारी नौकरी बिल्कुल नहीं होगा आज मैं उसे बता दूंगा कि सिर्फ वही अमीर नहीं है सिर्फ वही अपनी मर्जी नहीं कर सकता नहीं गए हाँ, आज मैंने लाटरी निकालने की वो मतलब लाटरी निकल रही है ना हा, हा, हा, हा, में छुट्टी ले रखी है अच्छा, मैं अभी उसे अपना इस्तीफा भेज देता हूँ जरा भैया पकड़ना कागज पकड़ना मैं आज इसे बता देता हूँ उसके बारे में क्या समझता हूँ अरे भैया तो पेन भी तो पकड़ा हो वहां ये लो हाँ तो मिस्टर गोकुल चंद नमस्ते न नमस्ते लिखने की क्या लाइन हाँ, मिस्टर गोकल इस खत के साथ मैं अपना इस्तीफा भेज रहा हूं अच्छा। क्योंकि जितना अरसा मैंने तुम्हारी फर्म में नौकरी करनी थी कर ली हाँ कर ली तुम अपनी तुच्छ नौकरी अपने पास रखो तुम अपनी तुच्छ नौकरी अपने पास रखो हाँ क्यों तुम्हारे दफ्तर से इतनी मुझे तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तुम्हारी तरफ से झड़कियां और घुड़कियां मिलती हैं मिलती हैं। उस तरक्की के लिए मेरे बार बार दर्खास्त करने पर भी hmm, करने पर भी तुम कंजूस ने मेरी एक पाई नहीं बढ़ाई। सच पूछो तो मुझे तुमसे नफरत हो, हो गई है, हो गई है, है।, है। मैं अब तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं, हाँ, चाहता।, नहीं चाहता जी हाँ, फकीर चंद हा मजा आया ना एक बार तो जल बुन के कबाब हो जाएगा तुम्हारा कर साथ साथ मिलके हद पढ़ कर रुकना पड़ेगा वाह तकदीर कहा रोता बड़बड़ाता फकीर चंद होता था और कहा हंसता चहकता अमीर चंद है सब माया के खेल है प्यारे अरे ये लिफाफा पोस्ट करना तो भूल ही गया चलो मैं इसे बाहर लिए चलता हूँ पोस्ट करने के लिए फकीर चंद तो की सुनो चंदो फ के साजन, साजन, ये तो गया काम से चलो लिफाफा पोस्ट तो करना ही है मही ले चलू <laughs> एक दिल के टुकड़े आधार हुए कोई जहा गिरा कोई <laughs> मतरो फकीर जन मतरो रोक लाश आखिर यही कुछ तो बच रहा है तुम्हारे पास है <laughs> है को कोई या। बस करो बस करो चन, बस करो करो मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता शायद तकदीर को यही मंजूर था कितना नजदीक से होकर निकल गया है तुम्हारा नंबर यानी तुम्हारे टिकट का नंबर था डी सत्तावन हजार छ सौ बत्तीस और इनाम निकला है सी पंद्रह हजार नौ सौ पिचासी चलो चलो जो होना था वो हो गया भूल जाओ इस सबको। कैसे भूल जाओ मुरारी लाल लाखों के नुकसान को कैसे भूल जाओ ये कितना शानदार बंगला था आ, क्या फर्नीचर था क्या नौकर चाकर थे क्या सुख आराम था सब उम्मीद पर पानी फिर गया, पानी भी फिर गया <laughs> और पहले का पानी भी जाता रहा <laughs> जाता रहा, <laughs> हैं? पहले का पानी? पानी अब नहीं, हाँ। नहीं, नहीं हाँ? भगवान का का लाख लाख शुक्र है कि पहले पानी बच गया क्योंकि मैंने मैंने अभी वो ही पोस्ट नहीं किया था, मगर मैंने तो पोस्ट ए? कर दिया था क्या हा, हा, मेरे दोस्त हाँ? मैंने तुम्हारा लिफाफा ग्यारह बजे ही पोस्ट कर दिया था हाँ? और अब तो तीन बज रहे हैं हाँ? मगर अब अब क्या हो सकता है अब क्या करू लेटर बक्स लेटर बक्स लेटर बॉक्स से खत्म निकालेंगे मुरारी ला हाँ। चलो लेटर हाँ। बॉक्सो हाँ हाँ। हाँ। चलो चलो। क्या आए। हो रहा है दोनों क्या कर रहा हो तुम दोनों इस स्लैंडर बॉक्स के साथ क्या छेड़खानी कर रहे हो <laughs> कुछ नहीं हलदार साहब कुछ नहीं आप आप वो, वो हमारी एक चिट्ठी थी बगैर टिकट के पोस्ट हो ऑफिस वो ही निकाल लेके गैर कानूनी जय तेनालीर बॉक्स पीछा था डाक कडे भी दो घंटे हो चुके हैंगे मुरारी चलो चलो भागो यहाँ ऐसी साहब, साहब, हमारी एक चिट्ठी रूपनगर के नुक्कड़ वाले चौराहे के लेटर बॉक्स में गलती से पोस्ट हो गई जी, मेरे? हम वो वापस लेना चाहते हैं, प्लीज आहा? अच्छा अरे कौन सर है रूपनगर का पोस्टमैन वाह, मैं सूझी किरण सिंह अरे किरण सिंह इनकी चिट्ठी देसा कह सके भाई वो वो तो मास्टर हुआ बड़ा डाक चली गई से? से? गाड़ी के गई अच्छा अरे बड़े आ, चलो चलो चलो चलो हेड पोस्ट मास्टर साहब हेड पोस्ट मास्टर साहब हमारी चिट्ठी देखिए <laughs> क्या बात है आई एम सॉरी मिस्टर फकीर जी लेकिन हम इस तरह कोई चिट्ठी वापस नहीं दे सकते इसके लिए आपको बाकायदा दरखास्त देनी होगी मामले की इंक्वायरी की जाएगी और काफी सबूत मिलने पर कि वो चिट्ठी आपकी है, तो आपको हो सकेगी इससे पहले कुछ नहीं हो सकता हाँ आपकी चिट्ठी रखवाने के लिए मैंने आदमी भेज दिया है एसक्यूज मी ये काशीनाथ आई एम सॉरी सर मगर वह चिट्ठी स्पेशल लोकल डिलीवरी सर्विस में शॉर्ट होकर बैठने चली गई है उस चोन के पोस्टमैन को गाय आधा घंटा हो गया मुरारीला मुरारी बोलना क्या करू मैं समझ गया हाँ। मैं समझ गया हाँ। चलो तुम्हारे दफ्तर हाँ। लो मारेगा हाँ? अबे बिल्कुल मारेगा क्यों डाकिया हमारे दफ्तर से बाहर आ रहा है आ, जिसका मतलब है वो डाक दफ्तर में छोड़ कर आ रहा है और छोड़ कर आ रहा है मेरी हिमाकत बदतमीजी और बदकिस्मती अभी अब क्या होगा अब मैं क्या करूंगा? मुरारीलाल? मुरारीलाल? वो बस... तू में अपना नाम मेरा ले रहा है? आ, क्या हो गया तुझे? आ, क्या तुम्हारे दफ्तर की डाक सीधी साहब के पास जाती जा भैया तुमने खुद याद दिलाया आ, वो भी याद दिलाया तुम्हें हो सकता है डाक अभी उसकी सेक्रेटरी के पास हो और अंदर ना गई हो चलो चलो यहाँ भी किस्मत आज मेरा uh, मेरा मतलब है, अभी अभी खत के नाम मिला होगा है? Uh, बस अभी अभी डाकिया देख क्या, oh, uh, क्या मैं वो ले सकता हूँ मगर वो तो मैंने अभी अभी बॉस के कमरे में पहुँचा दिए है? है और तुम्हारा लेटर सबसे ऊपर था माई oh गॉड क्यों? सत्यानाश हो गया मैं, मैं कहीं का नहीं रहा हूँ बात क्या है क्या बताऊं मिस रोजी? अब मैं तुम्हारे दफ्तर का मुलाजिम नहीं रहा हुँ? मैंने अपने पांव पर अपने आप को को मार ली। मेरे इस खत में मेरा इस्तीफा था और इसके और इसके इसके साथ साथ साथ इसके साथ, साथ बॉस मिस रोजी, अच्छा मिस रोजी चलता हूँ हमेशा के लिए जाता हूँ यहाँ से गुड बायविदा माफी चाहता हूँ जी हमने तुम्हारा खत पढ़ा है।, है, तुम है जी मगर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे हमें तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज का इलम है और तुम्हारी इस काबिलियत का हमने हमेशा फायदा उठाया है इसलिए हमारी फैक्ट्री तुम्हारा इस्तीफा हरगिस मंजूर नहीं कर सकती जी जी हम अपने मुलाजिम को कभी नाखुश नहीं रखते और सच पूछो तो तुमने अपना प्रोटेस्ट भेजकर मुझे बहुत कुछ बता दिया अरे अरे चंद ये क्या हुआ हुआस सर वो बेहोश हो गया ताजुब है हमने तो सुना था लोग लॉटरी का इनाम सुनकर बेहोश होते हैं और ये और ये अभी सर अभी आपने लॉटरी यह झलकी सुनी इसके लेखक थे राजकुमार दाग और निर्देशक ब्रिजेंद्र मोहन आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है